सबं तम आदिदेव आदिश्चे आदिदेव पुरुष पुराण चिंता नित्य तम विश्वस्य विश्व पर विश्व का परम निधान निध्यतेधान प्रल काल में सारा विश्व आप आपने रहते वेत्ता हे सबको जानने वाले वेद्यम चेहे व्यापे परमात्मा रूप प्रवेशन या विश्व तथम विश्वाप से है। तो तो तो तो है। जगत स्रष्टाषिक हिरण्यगढ़ जगत का सस्ता पुरुष हिरण्य गर्भ यही पुरुष कौन से हिरण्य गर्भ अर्थ होगा इसलिए कहते नहीं पुराण आदि आदिदेव जगत षष्टुत्व जगत के सस्ता है पुरुष है, पुरुशा है में है नाचर्य पुरुष पुराण का चिरंत न विश्व परम प्रकृष्ट निधन टीका नायकलोकमाश्वर निमित्तकार न तो उपाधान उपधान तो पणु ऐसे नायक वैशेष गईवादीन तटस्थर मन के उपाधन कारण तहत तमें अरम निधन विश्व का परम निधान प्रकृष्ट परम काल से प्रकृष्ट निधान निधि अस्मिन जगत सर्वम महाप्रलयाद महा महाप्रलि में उसमें जगत रहता है अर्थात तो उपाधान कारण भी जो उपादान कारण उसमें ही कार्य का लय होता है विश्व का लय होता है परमात्मा में तो परमात्मा उपाधानकार <coughs> की केवल अनियमित कारण जैसे न्यायिक वैशिष्ट मानते है इत्यादि महाप्रल आदिपद्तर महाप्रलय होता है प्रलय होता है सवुलनाश्व उभयथ कारण सर्व्ञन साधयती ईश्वर से ईश्वर में निमित्त कारण तो प्रधान कारण तो सर्वज से कहते किंच वेत्ता आशी। सर्व से वेद्य जात से सबका वेदता सर्वज्ञ सर्वज्ञ उनसे बेद्ध बेद्ध तो को जानने वाले अब वेद्य अलग है आप वेदिता है तो अद्वैत कैसे हुआ वेदिता ज्ञाता अलग ज्ञान अलग हो गया ऐसे संक्रां से कहते नहीं जो वेद्य होगी आप है जैसे वेद्यम वेदनारंभ तत् आप केवल अज्ञान के कारण ज्ञात्र का आदि भाव होता है वस्तुता एक अद्वित मुक्ति आलम्बन से ब्राह्मण अर्थांतरत्म आशंकित उत्तम परम च मुक्ति के आलंबन आश्रय ब्रह्म अन्य होगा परमात्मा से भिन्न होगा ऐसा शंका करते हैं कहते हैं परम च धाम परम धाम आपे परम पदम जो परम पद आपे विष्णु ऋदम विष्णु परमात्मा व्यापक परम पद वही है ूत्ति काल में विद्यारे व्याप्यव्यापकृत्मे मिथ्या इसलिए अनंत रूप तो, तो आप व्यापक है और सर्व विश्व व्याप्य हो जाएगा जैसे व्याप्य व निर्व्यापक भेद होता है तो व्याप्य व्यापक होगा ऐसे शंका कर कहते व्याप्य व्यापक भाव भी कल्पित है व्याप्य व्यापक व्यवहार को लेकर के वस्तु तो पारमार्थिक में व्याप्य व्यापक नहीं इसलिए कहा अनंत रूप अनंत रूप रुक, आपका ही रूप सब कुछ तो तस् सर्वात्म तो हेत्म पर सर्वात्म केसली दुसरे तो कहते किंच वायुमग्निवरुण शशंक प्रजापतिस्व प्रता प्रजापति नमो नमस्ते स्ह्रकृ नमस्ते सहस्रकृत्न भूय नमो नमस्ते प्रजापति नमो नमो नमस्ते ये सब सर्वात्म गाव्य वायु यम अग्नि वरुण शशाक चंद्र प्रजापति ये सब तम ही प्रपिता मह पितामह है उनके भी पिता कारण प्रपिताम नमो नमस्ते सहस्र कृत नमो नम कर आपको बार बार नमस्कार संख्याया संख्या क्रियाभ्याणसू सहस केवल हजारे बार बार अनंत बार नमस्कार है भूय नमो नस्त फिर बार आपको नमस्कार है वायुस्त यमश्च अग्निवरुण वरुणे अमंपति जलकाधिपति चंद्रमा सकुचा कस्य पादी दिह आदि आदिश्दन विराट दक्ष आदिवेदन प्रजापतिस्व प्रतामस्ताम पिता, पिता प्रता ब्रह्माजी के भी पिता ब्रह्मो पिता टीका पितामह ब्रह्म तस्य पिता सूत्र सूत्र आंत अंतर्यामी च सर्वदेवता सर्वदेवता ब्रह्मोता फलित नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनस्प नमो नमस्ते ठीक है थी कहने से टीकाम सहसूच विवचित नमस्कार क्रिया क्रिया क्रिया अभ्यास क्रिया का अभ्यास अभ्यास का बार बार करना उसकी आवृत्ति गहस्रकृत प्रत्येक द्वारा कहते टीकाशी नमस्कार स्वभाव बुद्धेर आत्मनो अलम प्रत्यय राहित्यम तथम पुनर्वृत्ति श्रद्धा भक्ति अत्यधिक होने से नमस्कार करने के बाद भी बुद्धेर आत्मनो अलम प्रत्यय राहित अपने बुद्धि में अलम प्रत्यय के हो गया नमस्कार कर दिए ऐसा नहीं होता है अलम प्रत्यय राहित्य तथम पुनर्वृत्ति बार बार नमस्कार करते है पुनस् भूय श्रद्धा भक्ति अतिश्य अपरितोषम आत्मनो दशे थी अपने संतोष संतोष नहीं नमस्कार करने पर पूरा संतोष नहीं होता इसको दिखाते है कि बार बार नमस्कार करते रहते हैं। धांतरे भगवत स्तुत्यामस्कुर्खी कन्न प्रकार करते नमस्कुर् नमस्कार करते स्तुति से नमस्कार करते अभिमुखी करते तथा नमः पुरस्ता तथास्ताथ पृष्ठतस्ते नमः नमः नमः पुरस्ता पृष्ठतस्ते सर्व नमस्त अनंत मित विक्रमस्वतिया नमः पुरस्ताद सब हे सर्व अनंत अमित तौम, तौम अनंत अमित अमित विक्रम विक्रम आपके विक्रम अनंत है अन्तर सरबल विक्रमे शिक्षा शास्त्र प्रयोग कौशल इत्यादि सर्व आप सर्व सर्वक ठीक यहाँ दिशा सभीता उद्यती सा पूर्वादी उच्यूद होती व्यवस्थित पूर्व दिशा जो कुछ आपी तस नमोस्तु तो भी चे नमोस्तु आप तस्में नमोस्त नम पुस्ता पूर्व दिशि तोभ्यं अत पृत नमोस्त विषय नमस्कार सबुसु दिक्षु सर्वा दिशा सर्व स्थित सर्व सर्व सर्व सर्व अनंत अनंत अनंत अनंत विक्रम अमित अमित विक्रम अनंतम सामर्थ्य विक्रमे बहुविराक्रम वीरियन टीका नश्चा तस्में नमः अथ भी। यावन, यावत्यो दिशा सर्वत्र कित दिश तत्सर्तमें जितने दिशा जोजुकुश जो तो हे सौ आपी तस्में तोभ्यं प्रई भाव नमस्कार नमोस्तु सर्वे अपुसोभ नमस्कार फलित सर्वात्म तो सूचय हे सर्व सर्वन विधि अमित विक्रम विक्रम ृत्यम शरीर शस्त्र कौशल शिक्षा वीरवत्चाराथपौन आशंक्य वीरियव तो विक्रम तो होगा ही अर्थ से पुनृत्ति होती है हो भाष्य में कहते हैं वीरवाणी कचिद शस्त्र विषय न पाक्रमती मंद पराक्रम होगा कोई बलत है शस्त्र आदि विषय पराक्रम सारी नहीं ऐसा पराक्रम कम है तो हम तो अनंत वीरियो अमित विक्रमश्च स जगत वीर है अधिक और विक्रम में भी शस्त्र आदि विषय शिक्षा आदि में भी अधिक अधिक है अनंत वीर अमित विक्रम सर्व समस्तम जगत समापन संपूर्ण जगत को एकेन आत्मना एक एक आप एक से व्यानोंसी ये स्व्यासी सर्व सब कुछ ठीक है मे भगवती लोक तो विशेषमा तो अनंतर अमित उत्तम सर्वात्म प्रपंच समस्त जगत सामनोष सब प्रपंचम भर थी सब का व्याप्त होने से परमात्मा में प्रपंच भी रहेगा इसका वारण करते नहीं तो या बिना भूतम न किंचित अस्थि सर्व व्यापक अर्थात तो बिना आप के बिना कोई भी भूता नहीं आप ही सब कुछ है। आपके बिना कुछ नहीं इससे सिद्ध होता है सब कुछ आप ही है तो आप ही सब कुछ का अर्थ सब कुछ अध्यस्त है आप में अधिष्ठानी सत्य अध्यस्त मिथ्या है तभी वासुदेव सर्वम का भी वर्त होगा सर्व सब आपे तथोसी सर्व वासुदेव सर्व एक आप ही सबको अर्थ आपसे भिन्न कुछ भी नहीं सब कुछ अध्यस्त है तो ज्ञान निमित्त अपराधम क्षमा पैती अज्ञान के कारण अपना अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करता है यथोह तो हम तो महात्मा अपरिज्ञान अपराधी अतः आपके महात्म के अपरिज्ञान रूप अपराध में रहे इसलिए आगे इस स्लोगे सकेति मत्वा सखेति मा प्रसव यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सकेति यादव हे हे हे कृष्ण यादव सखेती अजानता महिम्त वेदम मैया प्रमात्वा सखा मैं सखाया प्रसव यद बहुत कुछ का कह दिया है तो मतलब कुछ अधिक बोल दिया है यदुक्तम कैसे कहा हे कृष्ण हे यादव हे सखे हे सखे में संध्या आर्ष सखी का सखे बनता है संबोधन सखी का सख्य बनता है अगी अजानता महिम तव इधम तब महिमा अजानता जो कुछ कहा है मया प्रमादात प्रणय ने बापी प्रमाद से कई बोल दिया स्नेह से कई कुछ बोल दिया है क्षमा प्रार्थना सखा सया सनम वयो यश साम विक मान करे ज्ञावा विपरीत बुद्धि आप सर्व सर्वात्म को परमात्मा है केवल सखा मान करेगी प्रसवम अभिभूय प्रसह्य आपको दबा कर कुछ, कुछ ना कुछ कभी कह दिया यदि यदम so, अजानता अज्ञान अज्ञान के दर अजानता महिमान महिमान महात्म तब महात्म्यम अजान। महिमानम अजानता इदम का ईश्वर से विश्व रूप आपके जो विश्व रूप इसको नहीं जानकारी <coughs> अजानता महिमान तब इदम इदम शब्द से विश्व रूप ले क्योंकि महिमा शब्द पुलिंगे महिमान के साथ इदम का समान नहीं होगा इत्यस्य रूपम न ही इधमरणी लिंग व्यक्त्या इदम के साथ महिमान का समानधिकरण नहीं होगा इधम न पुसके महिमान पुलिंगे इसलिए तब विश्व रूपम इधम का अर्थ पाठातर संभावनायाम को प्रतिमा यदि इमानता महिमा तब इमे पाठ पाठे तब इम तो महिमानम अजानता ऐसे सामनाधिक हो जाएगा महिमानम तब महिमानम अजानता इते तब इधम महिमा अजानता इतना वैधिकरण हो गया इदम विस्वरूप महिमानम अजानता तो इदम और महिमाने में एकार्थ तो महिमा सामनागण एक प्रतिदि अलगे इधम विस्वरूप अलगे तब इम पाठो यदि अस्त तब इम तब तक हो जाएगा इमाम जाए महिमा इस महिमा तो समानाधिकरण कि तरह मैया कुछ प्रणयन चित्त हो होकर प्रमात्त मैं प्रमात प्रमा से चित्त विक्षेपण से कभी कुछ कह दिया दियाह नि विश्रम स्नेह के कारण विश्वास कभी कुछ कह दिया यदुक्तवानसि यद तो इसके साथ क्षाइ है आगे छाया गया तवेदम मया प्रमादा यद तत् क्षंतव्यम इतव न किन्तु यद परिहासाथम क्रीड़ादिष् तयी तिरस्करण कृतम सोटव्यम इत्या हे कृष्ण हे यादव जैसे कहा कि कुछ आयुक्त तो कहा है उसको क्षमा करना केवल इतने नहीं किंतु परिहास करने के लिए क्रीडा आदि समय कुछ तिरस्कार है, उसको भी सहयोग करना क्षमा करना हैच्चा यच्च, वहाम सत्कृतो सी वहाम सत्कृतो सी बिहार सयासन भोजने सुसन भोजने एको एको तवाप्य एकोथवाप्यच्युत तत्सम्क्षकोथवाप्यच्युत तत्म्क्ष तच्छाए तामहय प्रमे यहां विहारच्युत यच्च य करने के लिए पर असत्कार कुछ शब्द कह दिया परिहास के लिए बिहार सयासन भोजन से बिहार के विहरण करते समय सोते समय बैठते समय भोजन करते समय कुछ ऐसे तिरस्कार के शब्द कहा एकोथवा अप्युत समक्षम एक हो अथ परोक्षण एक आप अलग है मैं अलग हूँ आप एक मेरे सामने नहीं अथवा समक्षम अथवा आपके मेरे सामने आपे परोक्ष में अथवा अपरोक्ष अपे परोक्ष में कुछ कहा काम अप्रमेय क्षाम अप्रमेय आपे आपके टीका मैं बिहारणम क्रीड़ा व्यायाम वा किड़ा प्रयास प्रयास के लिए कुछ तिरस्कृत है क कहा बिहार शहयासन भोजन विहरण बिहार पाद व्याया तो किड़ा आगे है शयनम श्या टीका में शयनम तल्पाधिकम शयन सया आसनम आस्थाई का भाष्य में टीका में आस्थाई का सिंहासनाधर उपलक्षण टीका में शयनम तल्पाधिकम आस्थायिका सिंहासनाधर उपलक्षण यहाँ आसनम नहीं है भाष्य में आसनम आस्थायिका का है तो अस्थाई का अर्थ क्या सिहासनालक्षण विषय में परोक्ष सी अथवा हि अच्छा सामक प्रत्येक एक कथय एक से तथा मेरे द्वारा होता प्रत्यक्ष तदसत्क ये प्रत्यक्ष तत्सव योजना कहते सब के लिए शब्द क्रिया तब क्रियास क्या है? वा प्रत्यक्ष असत्कृषि तत्सवअपरा क्षमे क्षमा प्रत्यक्ष जो कसु का है क्षमा प्रार्थना करते क्षमा कारयित अत हेतु क्षमा करना चाहे क्योंकि आप तो अपरिमित अच्छा है अमेय प्रमा प्रमाण के अंतर्गत नहीं प्रमाण आपको प्रकाश नहीं करता है प्रमाण से जो ज्ञान होता उस है उसमें के तो केवल अज्ञान की निवृत्ति आप स्वयं प्रकाश है फल व्याप्ति नहीं प्रमाण के प्रमेय नहीं प्रमाण से परिच्छ नहीं अप्रमेय वाचनिकम मदीयम अपराध जातम त्वया क्षंतव्यम इत उत्तम शब्द से जो कुछ अपराधिक्या कभी कुछ कहा है सब सबको क्षमा करने के लिए कहा है, इधानी मद्यो अपराधो न तोया ग्रहित ग्रहण नहीं करना चाहिए गृहीत नहीं ग्रहीत गृह सोठव्य ग्रहण कुछ क्या है तो करना सह कहत लोकस्थास्तासी तमस् पूज्य गुरुर्गरिया तत्समस्भ्यधिक नो लोकत्र प्रतिमा प्रभाव्य प्रतिमा प्रभाव म से चराचर लोकसभा पितासी पूज्य गुरु गरिया ना, क्यों अभ्यधिक सै लोकत्र अप्रमित प्रभाव चरा आचर चर है जंगम अचर है स्थावर स्थावर जंगम लोग सबका पिता है जनक है का पूज्य गुरु, है सबके गुरु गुरु तर गुरु से भी बढ़कर नब तो समस्ती आपके समान कोई दुस्साही नहीं कुतो तीनों कु में बढ़कर अधिक कौन हो सकता है अप्रमित प्रभाव अप्रमित प्रभाव आपके प्रभाव अप्रमित है अपरिच्छिन्न है में पिता आशी, आशी, लोकस्य जन इतोक चराचर जंगल न कव अच्छे पिता केवल पिता नहीं पूज्य पूजा युकि गुरु क्योंकि हे घरिया का गुरुतर कस्म गुरुतर स्थम इत नमो साम्यको नही टीका ना पूजा कि धर्मा धर्मात्म ज्ञान संप्रदाय प्रवर्तक शिक्षायित्वाद गुरुत्व गुरुनामपि सूत्रादिना गुरुत्वाद गृहस्थ तवे प्रश्न द्वारा साधयती गुणाधिक गुण से अधिक हमसे पूजा के योग्य है संप्रदाय का प्रवर्तक है प्रवर्तकत्व शिक्षित शिक्षा देते इसलिए गुरु है गुरु का भी गुरु क्यों गुरु नाम अपने सूत्र आदि नाम गुरुत्वादि हिरण्य गर्भ आदि उनके भी गुरु उनसे गुरुतर गर्यस्तम इसके प्रश्न आदि की तरह कहते है कस्मात किस कारण है कस्मात गुरुतरस्तम तर स्तम इतिहास आपके समान कोई है नहीं अंतरम तुल्य भविष्य इतिहास सं कोई दूसरे ईश्वर होगा तो आपके बराबर हो जाएगा न ईश्वर द्वयम संभवती ईश्वरद्व ईश्वरा नहीं नहीं ईश्वर में संभवती अनेक ईश्वर होते व्यवहार अनुपति ईश्वर अनेक होते व्यवहार ही नहीं होगा किसकी सीटी करने की इच्छा किसकी पढाई करने की इच्छा ये नहीं बनेगा तत्सम तो तो एवं तो तो ताबत अन्य न संभवती आपके समान ही को दूसरा नहीं कुछ अन्य अभ्यधिक अधिक कैसे होगा <स्थागा> लोकत्री सर्वस्वी संपूर्ण लोक में कहीं भी आपसे के समान भी नहीं अधिक कैसे सा प्रतिम, प्रतिम, प्रतिम प्र, प्रतिमा उपमा नैसे अप्रतिम प्रभाव आपकी प्रभाव की प्रतिमा उपमा नहीं है हे अप्रतिम प्रभाव उसका अर्थ से प्रभाव आपका प्रभाव से उसके समान नहीं अधिक नहीं ठीक है टीका मे टीका मेरे ईश्वर भेदे प्रत्येक स्वातंत्र प्रत्येक स्वतंत्र होगे तदा हो गए एक मत होने के लिए कारण नहीं रही तो कोई किसके इच्छा अलग अलग हो तो व्यवहार नहीं होगा नाना मतित्व अनुमति भिन्न भिन्न मतरो से शिशु शिक्षायाम अन्य संजीव संभव एक की सृष्टि करने की इच्छा ईश्वर अन्य की प्रलय संहार सा, करने की इच्छा तो व्यवहार ही नहीं होगा व्यवहार और ईश्वर नाना तो ठीक नहीं अभ्य दिका सत्यम कहीं मित्र दर्शे दी आपसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं क्योंकि आपके समान भी कोई नहीं बढ़कर कैसे होगा तत्व अवतारे व्याकृति अप्रतिमा स्वभाव आपके प्रभाव अप्रतिमा है इसलिए समान भी कोई नहीं तो। निरशय प्रभाव हेतु कृत्य अतिम इत्यादी प्रसाद प्रणाम पूर्वक निरतिशय प्रभाव हेतु अप्रतिम इत्यादी अप्रतिम प्रभाव आगे कहेंगे नहीं अप्रति में प्रभाव इत्यादि प्रसाद प्रणाम पूर्वक प्रणाम करके आपको प्रार्थना करता हूँ प्रसाद प्र... मेरे पूर्व कृपा करने के लिए तो एवं तस्मात तस् प्रणम्य प्रणध कायम प्रणम्य प्रणध प्रसादय ीश मीढ़य पुत्र सखे सख्यु प्रिप प्रिया हसीदे सोया आप प्रतिमं प्रभाव आपके प्रभाव निश इसलिए तस्नात प्रणम्य प्रणाम करके प्रकर्षण नमस्कार करके कायम प्रणिधाय सरोग प्रकर्ष नीचे दान कर, प्रनिधायव, प्रनिधायव, कर प्रसादे आपके प्रसन्न कराता हूँ ईश्वर विद्य है सखापरा सखाश विसर्ग प्रियायागे अर्सी विसर्गे विसर्गलोपर्गे संधि छांद प्रिया प्रिया आगे तो सब प्रिया शब्द का विसर्ग आगे अरहसी तो शवन दीर्घ नहीं होना चाहिए किंतु प्रयोग प्रियायासी प्रियाया प्रिय जैसे अपराध क्षमा कर लेता है तदव सोम है देव अरहसी ऐसे अपराध सहयोग कर लेना चाहिए क्षमा करनी चाहिए प्रसाद कर्तव्यं क्या करना में प्रसन्नतामस्कृत प्रणधन नीचे ही नीचे इसमें रख करके प्रसाद कार्य ईशम ईश्वर सुख्यम पुत्र से अपराधम पिता ऐसा क्षमता जिस प्रकार पुत्र का अपराध है पिता सह कर लेते हैं सर्व इसी प्रकार सखा एवं सखा भी सख्य सखी का, का। अपराध क्षमा कर लेता है यथा प्रिय प्रियाया अपराधम क्षमते, प्रिया के अपराध को प्रिय क्षमा कर लेता है एवं ऐसे मेरा अपराध क्षमा करना चाहिए सोढुम का सोम प्रसहित क्षमता सहयोग करना चाहिए प्रियव प्रियाया इति अनुस्य प्रियाया जिस प्रकार प्रिय क्षमा करता है इस प्रकार आप इव करके दे दिया प्रियाया हसी छसंधि प्रियाया और हसी में ये छधि होगी छंदस प्रयोग क्षमत मदअपराध जात इति मे मदअपराध जाते क्षमा करन, करना चाहिए तो। हेतुक्ति पूर्वक विश्वपोपसंहार्थयती अभी विश्वपाक उपसह प्रार्थना करता अर्जुन हेतु कथन पूर्वक अदृष्टपूर्वशिस्में दृष्ट्वादृष्ट भय न प्रव्यथित मनोमे तदे मे दर्शय देव प्रसीद देश जगन्वास दुष्ट पूर्वम रूपम दुष्ट ऋषित आपका रूप है जो पहले दिखाने था उसको देखकर कर के बड़े प्रसन्न है और भय ननो प्रव्यथित हूँ भय से भी मन संचलित है तदेव में दर्श मेरा मुझे वो रूप दिखाई प्रसिद्ध प्रसन्न है देवेश कहेंगे न कदाचित दुष्टपूर्व इधम विश्व रूप पहले नहीं दिखाए तब मैं अन् न मैंने देखा न अन्य किसी ने तदह दृष्ट हृषित देख रेके टीका मैं रशित हृष्ट तुष्ट, तुष्ट है बड़ी खुश है प्रथित मनो मेरा मन व्यथसंचलिन भयसे अतस्त मम दर्श हे देव रूप कौन सा रूप यहाजा सखी व्यस्त होता है प्रसिद्ध देशे से जगन्नीवास जगन जगत निवास जगन्नीवास जगत काश्रय भय न तद हेतु विकृत दर्शन भय हेतु विकृत दर्शन से मन प्रव्य है अभी उसी रूप दिखाई पूर्वी तदेव दर्शय उत्तम उसको दिखाई किम क्या है उस रूपे कृपेत पिश किहस्तरी मिच्छा तां द्रष्टुम तथा तेन रूपेण चतुर्भुजेन चुर्भुन भव विश्वमूर्ते <coughs> छा कटनम ग्रिछा तथा तेन रूपेण चतुर्भुजन हे विश्वमूर्ते सहस्रबा तेन रूपेण भाव कुस किीटनमेंटनमट की गदाव चक्रहस्त चक्रहस्त प्राथय ठुम तथे तथे कारण से पूर्व पहले जैसे देखा चक्र हस्त तमीपति चक्र चक्रहस्त मध्यक्षाफलपर्यंता कर्तव्य फल पर्यत हमारा दर्शन कराई यत एवं तस्मात्पेण पहले तक हम इच्छा द्रष्टुम ऐसा देखना चाहता हूँ कह दिया इतने ऐसा हो फलर्यंत तभी यत एवं तस्मात्पेण किस रूपे वसुदेव पुत्रेण चतुर्भुजन जन्म होते चतुर्भुज रूप हे सहस्र बाहू वर्तमान के नूपेण भाव वर्तमान विश्व रूपे सहस्र बाहू हे चतुर्भुज हो जाए विश्वमृत संबोधन चतुर्भुजुम चतुर्भुजेन सहस्र बाहु अभी सहस्र बाहु चतुर्भुज रूप हो जाए वर्तमान के सहस्रभा ही सती विश्व रूपे कथम पूर्व रूप भाक विश्व रूप जब तरह तक पूर्व रतुर्भुज रूप कैसे होगा इसलिए उपसार विश्वरूप विश्व रूप को उपसार करके चतुर्भुजन तो हो जाए चतुर्भुज अर्जुन स्थाने स्थानीय ऋषिकेश इत्यादि भगवतो भगवत वचनम अवतर अर्जुन ने पहले कहा था ये सब युक्त तो है स्थाने स्थानीय ऋषिकेश तो कहा है भगवत वचन उत्या जो कहा है उसका वचन अवतरते अर्जुनम अर्जुनम गीतम उपलभ्य अर्जुन गीत है उसको देखकर करके उपसार विश्वरूप भगवान विश्व उपसार करके प्रिय वचन आश्वासयन उसको सांवना देते प्रिय वचन के द्वारा श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच मया मै प्रसन्न आत्मयोगात् रूपम परम दर्शित तेजोमय विश्वन आद्यम ये तदन न दृष्टपूर्व हेअर्जुन मैं प्रसन्न मया तब तेजो विश्व अन आद्य दर्शितम् दर्शित यदन मे न दृष्टपूर्व आपसे कोई देखा नहीं ऐसे रूप दिखाया प्रसन्न ना, मैं प्रसन्न होकर आत्मयोग से सामर्थ्य से तेजो में प्रकाश में विश्व रूप है अनंत आद्यम आदुव मैं प्रसन्न टीका में प्रसादो नाम तय अनुग्रह बुद्धि अनुग्रहुद्धि मुझसे तद्वता प्रसन्न होकर मैं तब हे अर्जुन इधर विश्व दर्शित आत्मयुग आत्मथ्या के तेज मैय काय प्रकाश विश्व समस्त अंतर अच्छे आदोभव आदि यद मम तदन्य तत्व क्षेत्र दुष्टपूर्व किसने नहीं देखा ठीक है मैं भगवत इति आसेना आशे कृपा से ही दर्शन प्राप्त मैं प्रसन्न सभाजनित ओण नो मि वरुण शो भगव शुरु